प्रथम की दौड़ पागलपन है संसार में तो ठीक सत्य की खोज में तो बाधा है संसार तो पागलखाना है वहां तो दौड़ है महत्वाकांक्षा तो है स्पर्धा है संघर्ष है सत्य की यात्रा पर जो निकला है वो दौड़ से मुक्त हो तो ही पहुंचेगा प्रतिस्पर्धा जाए प्रतियोगिता मिटे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 चाहे बहुत है धन बहुत थोड़ा है चाहक बहुत है धन बहुत थोड़ा है अब किसी को राष्ट्रपति होना हो तो 60 करोड़ के देश में एक आदमी राष्ट्रपति हो पाए 60 करोड़ को ही राष्ट्रपति होने का नशा है तो कठिनाई तो होगी संघर्ष तो होगा ज्वर तो पैदा होगा विक्षिप्त जन्मेगी इनमें जो सबसे ज्यादा विक्षिप्त होगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा जो इस दौड़ में बिल्कुल पागल होकर दौड़ेगा सब होश हवास देगा, सब कुछ दांव पे लगा देगा वही जीत जाएगा यहां पागल जीतते हैं बुद्धिमान हार जाते हैं। यहां जीत सिर्फ विक्षिप्तता का प्रतीक है जिनके तुम नाम इतिहास में लेते हो उनके नाम पागलखानों के रजिस्टरों में होने चाहिए जिनके आसपास इतिहास बुनते हो वही रुग्णतम लोग थे चंगेज और तैमूर और नेपोलियन और सिकंदर और हिटलर और माओ एक दौड़ है आदमी की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 तब तक मुझे खड़ा रखेंगे दूसरों को मिला जा रहा है और मैं वंचित रहा जा रहा हूं जिसने यह कोई बात ही ना कही जिसकी प्रतीक्षा अनंत है और जिसका धैर्य अपूर है ऐसी अंतिम स्थिति हो तो निश्चित ही मैं तुमसे कहता हूं जो अंतिम है वही प्रथम है। लेकिन अंतिम खड़े होकर भी अगर प्रथम होने का राग मन में हो और प्रथम होने की आकांक्षा जलती हो तो तुम खड़े ही हो अंतिम अंतिम हो नहीं तो ध्यान रखना अंतिम खड़े होने से अंतिम का कोई संबंध नहीं भिखारी के मन में भी तो सम्राट होने की वासना है तो सम्राट और भिखारी में फर्क क्या है इतना ही फर्क है कि एक समृद्ध है और एक समृद्धि का आकांक्षी है। वेद बहुत नहीं भिखारी को भी मौका मिले तो सम्राट हो जाएगा मौका नहीं मिला असफल हुआ हारा यह दूसरी बात है लेकिन मस्त तो नहीं है जहां है आकांक्षा तो वही है रुग्ण घाव की तरह तो दरिद्र होना जरूरी नहीं है कि तुम वस्तुतः क्यागी हो दरिद्र होना सिर्फ पराजय हो सकती है संसार को छोड़ देना आवश्यक नहीं है कि सन्यास हो सन्यास को छोड़ देना विसात में हो सकता है थक गए अजीब दिखाई नहीं पड़ती मन को समझा लिया कि छोड़े देते हटे ही जाते कम से कम ये तो कहने को रहेगा कि हम इसलिए नहीं हारे कि हम कमजोर थे हम लड़े ही नहीं देखा स्कूल में विद्यार्थी परीक्षा देने के करीब आता है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 उसे बड़े जोर से बुखार सर्दी जुखाम और सब तरह की कठिनाइया हो जाती 105-106 डिग्री बुखार पहुंच जाता मगर यह होता हर साल परीक्षा के पहले मैंने तीन साल के बाद उसे बुलाया और मैंने कहा कि यह बीमारी शरीर की मालूम नहीं पड़ती ये बीमारी मन की है क्योंकि ठीक तीन चार दिन पहले परीक्षा की हो जाता है नियम से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 तो कम से कम अनुत्तीर्ण होने की बदनामी से तो बचे बहुत सन्यासी इसी तरह सन्यास लेते जिंदगी में तो दिखाई पड़ता है यहां जीत होगी नहीं यहां तो हमसे बड़े पागल जूझे हुए यहां तो बड़ा मुश्किल बड़ी छीन झपट गला घोंट प्रतियोगिता है यहां तो प्राण निकल जाएंगे यहां जीतने की तो बात दूर धूल में मिल जाएंगे लाश पर लोग चलेंगे यहां से हट ही जाओ ऐसी पराजय और विषाद की दशा में जो हटता है वो अंतिम नहीं उसके भीतर तो प्रथम होने की आकांक्षा है ही अब वो सन्यासियों के बीच प्रथम होने की कोशिश करेगा त्यागियों के बीच प्रथम होने की कोशिश करेगा अगर इस संसार में नहीं सधेगा तो कम से कम परमात्मा के लोक में जीसस के मृत्यु के दिन उनके शिष्य रात जब विदा करने लगे तो पूछा एक बात तो बता दें जाते जाते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 इनको सन्यासी कहिएगा यही जीसस के पैगंबर बने यही उनका पैगाम ले जाने वाले बने इन्होंने जीसस की खबर दुनिया में पहुंचाई ये जीसस को समझे होंगे जो आखिरी वक्त ऐसी बेहूदी बात पूछने लगे। जुदास तो धोखा दे ही गया इनने भी धोखा दे दिया जुदाद ने तो तीस रुपए में बेच दिया पर ये भी बेचने को तैयार है इनकी भी बुद्धि वही की वही है इस संसार में इनमें से कोई मछुआ था कोई बढ़ई था कोई लकड़हारा था इस दुनिया में ये हारे हुए लोग थे इस दुनिया को छोड़ के अब ये सपना देख रहे हैं कि वहां दूसरी दुनिया में चखा देंगे मजा धनपतियों को सम्राटों को राजनीतिज्ञों को कि खड़े रहो पीछे हम प्रभु के पास खड़े हमने वहां दुख भोगा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 तो क्या होना चाहेंगे फिर वैज्ञानिक बनना चाहेंगे आइंस्टीन ने आंख खोली और कहा नहीं नहीं नहीं भूल कर भी नहीं जो भूल एक बार हो गई हो गई दोबारा मैं कुछ भी विशिष्ट ना बनना चाहूंगा प्लंबर बन जाऊंगा कोई छोटा मोटा काम विशिष्ट होना अब नहीं देख लिया कुछ पाया नहीं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 उपनिषद कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं जानना कि नहीं जानता और जो कहे कि मैं नहीं जानता रुक जाना शायद जानता हूं आइंस्टीन कहता है मुझे कुछ पता नहीं भीतर का बाहर के ज्ञान ने यह भ्रांति कभी पैदा न होने दी कि भीतर का जान लिया है बाहर की प्रतिष्ठा ने किसी तरह का भ्रम ना पैदा होने दिया बाहर की प्रतिष्ठा बड़ी थी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 सुन के न जान ले पढ़ के न जान ले पढ़ के सुना हुआ तो खतरनाक है उससे भ्रांति पैदा होती लगता है जान लिया और जाना कुछ भी नहीं अज्ञान छिप जाता बस ऊपर ज्ञान की परत हो जाती उधार ज्ञान बासा ज्ञान अज्ञान से भी बदतर है उदालक ने अपने बेटे स्वेतकेतु को कहा जब स्वेद के तू वापिस लौटा गुरु के घर से सब जानकर मेरे जानने के अर्थ में नहीं जानने का जैसा अर्थ शब्दकोश में लिखा है वैसे अर्थ में सब जानकर पारंगत होकर वेद को कंठस्थ करके जब लौटा तो स्वभावता उसे अक्कड़ आ गई बाप इतना पढ़ा लिखा ना था जब बेटे विश्वविद्यालय से लौटते हैं, तो उनको पहली दफे दया आती बाप पर कि बेचारा कुछ भी नहीं जानता ऐसा ही उदालत को देखकर श्वेत को हुआ होगा श्वेत सारे पुरस्कार जीतकर लौट रहा है गुरुकुल से उसको ऐसी भीतर अकड़ आ गई कि उसने अपने बाप के पैर भी न छुए उसने कहा मैं और पैर छू इस बूढ़े अज्ञानी के जो कुछ भी नहीं जानता बाप ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए नहीं कि बेटे ने पैर नहीं छुए बल्कि यह देखकर कि ये तो कुछ भी जान के ना लौटा इतना अहंकार होकर जो लौटा वो जान के कैसे लौटा होगा तो जो पहली बात उदालक ने स्वकेतु को कही कि सुन तू वह जान लिया है या नहीं जिसे जानने से सब जान लिया जाता सुत के तूने कहा यह क्या है किसकी बात कर रहे मेरे गुरु जो सिखा सकते थे मैं सब सीख मेरे गुरु जो जानते थे मैं सब जान आया इसकी तो कभी चर्चा ही नहीं उठी उस एक को जानने की तो कभी बात ही नहीं उठी जिसको जानने से सब जान लिया जाता यह एक क्या है तो दालक ने कहा फिर तू वापिस जा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 क्योंकि गुरु जो जानते थे सब जान के ही आ गया है जब गुरु को जाकर उसने कहा कि मेरे पिता ने ऐसी उलझन खड़ी कर दी तो वो कहते उस एक को जान क्या, जिसे जानने से सब जान लिया जाता है, और जिसे बिना सब जानना व्यर्थ है।, है आपने कभी बात नहीं की तो गुरु ने कहा उसकी बात की भी नहीं जा सकती शब्द में उसे बांधा भी नहीं जा सकता लेकिन अगर तू तय करके आया है कि उसे जानना है तो उपाय है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 आदमी की छाया ना पड़े ताकि समाज का कोई भी भाव ना रहे जहां समाज छूट जाता वहां अहंकार के छूटने में सुविधा मिलती जब तुम अकेले होते हो तो अकल नहीं होती तुम अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हो तब तुम भोले भाले होते हो कभी मुंह भी बिचकाते हो आईने के सामने छोटे बच्चे जैसे हो जाते हो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 गऊ के ही साथ रहना गौओं से ही दोस्ती बना लेना यही तुम्हारे मित्र यही तुम्हारा परिवार निश्चित ही गौए अद्भुत उनकी आंखों में झांका, ऐसी निर्विकार ऐसी शांत कभी संबंध बनाने की आकांक्षा हो स्वेत के तु तो गऊ की आंखों में झांक लेना और तब तक मत लौटना जब तक गऊ हजार ना हो जाए बच्चे पैदा होंगे बड़े होंगे 400 सौ थीं आश्रम में उनको सबको लेके श्वेत के तु जंगल चला गया अब हजार होने में तो वर्षों लगे बैठा रहता है वृक्षों के नीचे झीलों के किनारे गौं चरती रहती है सांझ विश्राम करता उन्हीं के पास सो जाता है ऐसे दिन आए दिन गए रातें आईं रातें गईं चांद उगे चांद ढले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 धीरे धीरे स्वेत के शांत होता गया शांत होता गया कथा बड़ी मधुर कथा है कि वो इतना शांत हो गया कि भूल ही गया कि जब हजार हो जाएं तो वापस लौटना जब गौं हजार हो गई तो गौ ने कहा स्वेत के अब क्या कर रहे हम हजार हो गए गुरु ने कहा था वापस लौट चलो आश्रम अब घर की तरफ चलें। गौ कहा इसलिए वापिस लौटा कथा बड़ी प्यारी गौओ कहा होगा ऐसा नहीं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 गुरु ने अपने और शिष्यों से कहा देखते हो एक हजार एक गउे लौट रहे एक हजार एक क्योंकि गुरु ने स्वेत के भी गऊ में गिना तो, तो गऊ हो गया ऐसा संत हो गया जैसे गाय वो उन गऊ के साथ वैसा ही चला आ रहा था जैसे और गायें चली आ रही थी गाँव और उसके बीच इतना भी भेद न था कि मैं मनुष्य हूं और तुम गाय हो भेद गिर जाते शब्द के साथ अभेद उठता निश्द में जब वहां के गुरु के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि अब कुछ आ हाँ गया तो गुरु ने कहा आप क्या है? तू तो जान के ही लौटा आप क्या समझाना है तेरी मौजूदगी कह रही कि तू जान के लौटा आप तू अपने घर लौट जा सकता है अब तेरे प्रताप प्रसन्न होंगे तू ब्राह्मण हो गए तो आइंस्टीन को ब्राह्मण इस अर्थ में तो नहीं कह सकते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 और लावसु भीतर गिर गया। गया, गया, उसने कहा तो सब आना जाना है, आज हैं, कल चले जाएंगे, अभी अभी-अभी पत्ता वृक्ष से लगा था, छूट छूट देखते-देखते ऐसे ही एक दिन मैं मर इस जीवन का कोई मूल्य नहीं बात गंभीर हो गई एक जैन साधिका घड़े में पानी भर के लौटती थी कुएं से पूर्णिमा की रात थी और घड़े में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 कि तुम्हारे सामने कोई उपनिषद को दोहराता रहे और तुम ऐसे बैठे रहो जैसे भैंस के सामने कोई बीन बचाए तो भी गंभीर बात ना हुई लाख दोहराओ उपनिषद क्या होगा बोधो तो जीवन की प्रत्येक घड़ी संदेश ला रही बोध हो तो पत्ते पत्ते पर उसका नाम लिखा है जाग सको तो हर बात महत्वपूर्ण है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 उन्होंने अपना सिर ठोक लिया ये जो घंटे भर सिर पचाया वह आदमी पूछता है कि ध्यान कैसे करें ऐसी कृष्णमूर्ति को सुनने वाले तीस तीस चालीस चालीस साल से सुन रहे हैं बैठे वो सुनेंगे मरते दम तक मगर सुना नहीं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 मैं अपनी समग्रता से बोल देता हूं अगर तुम भी सुनने की तैयारी में हो कहीं मेरा तुम्हारा मेल हो जाए तो घटना घट गट जाएगी बोलने वाला अगर परिपूर्णता से बोलता हो और सुनने वाला भी परिपूर्णता से सुन ले तो श्रवण में ही सत्य का हस्तांतरण हो जाता है जो नहीं दिया जा सकता वो पहुंच जाता है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 दोनों में से मैं किसी भी बात से राजी हूं या तो तुम मान लो कि सब गंभीर है तो भी मैं राजी हूं क्योंकि तब गंभीर कहने का कोई अर्थ ना रहा सभी गंभीर है या तुम कहो कुछ भी गंभीर नहीं तो भी मैं राजी हूं अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या है गंभीर है या नहीं तो मैं तो तुमसे कहूंगा सब लीला है कई बार तो ऐसा होता है कि तुम्हारी गंभीरता के कारण ही तुम नहीं सुन पाते गंभीर हो के तुम बोझिल हो जाते हो हल्के नहीं रह जाते तनाव से भर जाते हो मैं तुम्हें तनाव से नहीं भरना चाहता अगर मैं तुमसे कहूं गंभीर बात कर रहा हूं सुनो तो तुम रीढ़ सीधी करके बैठ जाओगे क्या करोगे और तुमने देखा स्कूल में शिक्षक कहता है बच्चों एकाग्र हो जाओ महत्वपूर्ण बात कही जा रही सब बच्चे संभल के बैठ गए लेकिन बच्चे बच्चे संभल के बैठ गए तो भी बच्चे संभल के बैठे आंखें गड़ाते हैं सिर पे तनाव लाते हैं सब तरह से दिखलाते हैं कि बड़े गंभीर होके देख रहे हैं मगर उन्हें बोर्ड पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा बाहर एक पक्षी पंख फड़फड़ा रहा है वो सुनाई पड़ रहा है बाहर कोई फिल्मी गीत गाता गुजर रहा है वो सुनाई पड़ रहा है बैठे आंख गढ़ाए बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता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 लीन होकर तुम डुबकी लगा लेते भूल ही जाते यहां सुनते समय तुम ऐसे सुनो कि तुम्हें तुम्हारी याद भी न रहे गंभीर में तो तुम याद बनी रहेगी गंभीर में तो तुम स्वचेतन बने रहोगे गंभीर में तो तुम डरे रहोगे कुछ चूक ना जाए कोई एका शब्द खोना ना जाए हल्के होकर लीलापूर्वक विश्रांति में सुनो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 करुणा वश ही नाराज होते हैं किसी वश नहीं लेकिन मैं करुणा वश भी नाराज होने को राजी नहीं हूं मेरी मौस् मैंने कह दिया तुम्हारी मौसम तुमने सुन लिया तुम्हारी मौसम तुमने नहीं सुना बात खत्म हो गई नहीं सुनना है तुम्हारी मर्जी मैं कौन हूं जो नाराज हूं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 पलक पांवड़े बिछा के अंगीकार करेगी या नहीं चट्टानों पर से जल ऐसे ही बह जाएगा और चट्टाने पहली की जैसी सूखी रह जाएंगी या मरुस्थल में पानी गिरेगा और फिर भाप बन के आकाश में उठाएगा कहीं कोई हरियाली पैदा ना होगी या कहीं कोई भूमि स्वीकार कर लेगी प्यासे कंठ को भूमि को तृप्ति मिलेगी उस तृप्ति से हरियाली जगेगी फूल खिलेंगे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 थोड़ा निर्दोष हल्का पंचाये मजाक मजाक में तुमसे मैं गंभीर बात कहता हूं जब मुझे जितनी गंभीर बात कहनी होती उतनी मजाक में कहता हूं क्योंकि मजाक में तुम हल्के रहोगे हंसते रहोगे हंसी में शायद गंभीर बात रास्ता पा जाए तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए तुमसे यह कहना कि गंभीर बात कह रहा हूं सुनो तुमको और अकड़ा देना है तुम्हारी गंभीरता के कारण ही ना पहुंच पाएगी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 कि अभी तुम गंभीर नहीं हो अभी तुम इसकी फिक्र भी ना करोगे शायद तुम इसे पढ़ो भी नहीं लेकिन आंख की कोर में छाप पड़ गई गईलट साबुन अभी तुम गैर गंभीर थे अभी तुम तने ना बैठे थे अभी तुम उत्सुकी ना थे इस सब बात में अभी तो तुम डूबे थे कहीं और इस डुबकी की हालत में ये लक्ष्य टायलेट साबुन चुपचाप भीतर प्रवेश कर गई पहरेदार नहीं था द्वार पर ये ज्यादा सुगम है तुम्हारे भीतर पहुंचा देना कभी तुमसे मजाक करता हूं कुछ बात कहता हूं हंसी की तुम हंसने में लगे हो तभी कोई एक पंथी डाल देता जो तुम्हारे भीतर पहुंच जाए तुम हंसी में भूल गए थे उसी बीच तुम्हें थोड़ा सा दैन योग दे दिया मुझसे कई मित्र पूछते हैं कि कभी भी किसी धर्मगुरु ने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 ये सारी खिलखिलाहट के साथ ही है गुलाब यह गुलाब का खिलना इस महोत्सव का अनिवार्य अंग है अर्थ कुछ भी नहीं गद्य नहीं है ये पद्य है पक्षी गीत गाते हैं सार तो कुछ भी नहीं लेकिन क्या तुम निस्सार कह सकोगे हाथ में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 तुम बरसो भीगे मेरा तन तुम बरसो भीगे मेरा मन तुम बरसो सावन के सावन कुछ हल्की छलकी गागर हो कुछ भीग, भीगी भारी हो कामर जब तुम बरसो तब मैं तरसूँ जब मैं तरसूँ तब तुम बरसो है धाराधर कहीं मिलन हो जाए जब मैं बरसूँ तब तुम तरसो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 क्या मेरी ही लाचारी है कुछ रित्त भरा हो जाऊं मैं कुछ बार तुम्हारा जाए उतर जब तुम बरसो तब मैं तरसू जब मैं तरसू तब तुम बरसो है धाराधर एक अपूर्व घटना घट गट सकती कभी कभी क्षण को घटती भी है कभी किसी किसी को घटती भी है जब अचानक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 ध्यान हो संगीत हो या कोई और कारण हो कभी कभी तो ऐसी चीजों से भी रस झर जाता है कि दूसरों को देख के आश्चर्य होता है तुम क्रिकेट का मैच देखने गए तुम्हें क्रिकेट के मैच में रस है। दूसरे समझेंगे पागल हो गए हो लेकिन तुम बैठे हो वहां मंत्रमुग्ध, आंखें ठगी रह गई पलकें नहीं झपकती भूल ही गए अपने को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 स्ट्रेचर पर ले जाके अस्पताल में रख दिया जाता तो तुम्हें पता नहीं रहता सुबह तुम आग खोलते हो तब पता चलता है लेकिन सांस चलती रहती राजमहल में गरीब के झोपड़े में नंगे आदमी को सोने से लदे आदमी को सांस चलती रहती आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाता है कोमे में पड़ जाता है महीनों तक बेहोश पड़ा रहा है तो भी सांस चलती रहती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 अहंकार तो बिना जहर डाले भूला जा सकता है अहंकार तो भूल जाओ तो अमृत ढलने लगता है जहर डालने की तो जरूरत ही नहीं रह जाती महंगा सौदा कर रहे हो बड़ा बुरा सौदा कर रहे हो खो बहुत रहे हो पा कुछ भी नहीं रहे हो लेकिन फिर भी तुमसे मैं कहूंगा कि शराब का आकर्षण भी अहंकार खोने में जो रस है उसी का आकर्षण है तुमने देखा उदास उदास आदमी थका थका आदमी शराब पी के प्रफुल्लित हो जाता है के चलने लगता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 और कुछ हल नहीं होता दिखता बड़ी समस्याएं हैं बड़े वायदे किए हैं कोई हल नहीं हो सकता क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं वायदे भयंकर हैं हल होने का को कोई उपाय नहीं है उन्हीं को वायदे कर, -कर के इस पद पर आ गया अब कुछ हल होता दिखाई नहीं पड़ता अब रात शराब ना पिए तो क्या करे आदमी अपने को भूलना चाहता भूलने में ही कहीं सुख है लेकिन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 अहंकार से माफी मांग लो एक घंटा बिना अहंकार के ना नाकुच होकर बैठ जाओ यही ध्यान है इसी ना कुछ होने में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सीमा रेखा खोता है और निराकार का अवतरण होता है जहां तुम्हारी सीमा धुंधली होती वहीं से निराकार प्रवेश करता है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 तो वो समझा सम्राट समझा कि तो आदमी पागल मालूम होता है आशांति लेके आना खाली हाथ मत आ जाना रात तीन बजे आना अकेले में आना और ये बौद्धिधर्म में एक बड़ा डंडा भी लिए रहता था और इस एकांत में इसके इस मंदिर में पता नहीं ये क्या उल्टा सीधा करना करवाने लगे रात भर सम्राट सो ना सका लेकिन फिर उसको आकर्षण भी मालूम होता था इस आदमी में इसमें थी तो कुछ खूबी इसके पास कुछ तरंग थी कोई ज्योति थी इसके पास ही जाते थे कुछ प्रफुल्लता प्रकट होती कुछ उत्सव आने लगता था तो सोचा क्या करेगा बहुत बहुत दो चार डंडे मारेगा मगर कोशिश करके देख लेनी चाहिए कौन जाने आदमी अनूठा है शायद कर दे अब तक कितनों से ही पूछा ऐसा जवाब भी किसी ने नहीं दिया और ये जवाब भी बड़ा अजीब है उसने कहा कि ले आना तू शांति अशांति अपनी शांत कर ही दूंगा मगर अकेला मत आ जाना तो किसी ने दावा किया है कि कर दूंगा शांत ले आना चलो देख लें वो आया डरते डरते झिदक चे झिझकते धर्म बैठा था वहां डंडा लिया अंधेरे में उसने कहा आ गए अशांति ले आए सम्राट ने कहा क्षमा करी ये भी कोई बात है अशांति ले आए अशांति कोई चीज है तो क्या है अशांति बौद्ध ने पूछा शांत करने के पहले आखिर मुझे पता भी तो होना चाहिए किस चीज को शांत करूँ क्या है अशांति उन्होंने कहा सब मन का उहा पोह है मन का जाल है तो बौद्धि धर्म ने कहा ठीक तू बैठ जा आँख बंद कर ले और भीतर अशांति को खोजने की कोशिश कर जैसे ही मिल जाए वहीं पकड़ लेना और मुझसे कहना मिल गई उसी वक्त शांत कर दूंगा और डंडा लिए वो बैठा है सामने सम्राट ने आँख बंद कर ली वो खोजने लगा कोहने कांतर देखने लगा कहीं अशांति मिले ना वो जैसा जैसा खोजने लगा वैसे वैसे शांत होने लगा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 आखिरी प्रश्न ऐसा क्यों है कि मेरे पति और स्वजनों को मुझ में प्रगति नहीं दिखती और अभी तक रजनीश के लिए उनके मुंह से गालियां ही गालियां निकलती हैं क्या इसमें मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो रही प्रश्न थोड़ा जटिल है मंजू ने पूछा है से मैं जानता है पति इसलिए परेशान है कि प्रगति हो रही कोई पति बर्दाश्त नहीं करता कि पत्नी आगे निकल जाए यह बड़ा कठिन है यह अहंकार को बहुत भारी पड़ता पत्नी तक पसंद नहीं करती कि पति आगे निकल जाए तो पति की तो बात ही छोड़ दो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 जैसे ही मैं देखा हूं कि पति को ध्यान में थोड़ी गति होनी शुरू होती और कामवासना उसकी शिथिल होती पत्नियां एकदम हमला करने लगती वे ही पत्नियां जो मेरे पास आके कह गई थी कि, कि किसी तरह हमें कामवासना से छुटकारा दिलाइए पति मेरे आपके पास आते हैं इतना सुनते हैं मगर ये रोज रोज की कामवासना वासना ये तो गंदगी है जो मुझसे ऐसा कह गई थी वही पति के पीछे पड़ जाती हैं कि रोज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 तो वो मुझे गालियां देना बंद कर दे गालियां देने का क्या प्रयोजन है मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं पर वो देखते हैं कि पत्नी कुछ ऊपर उठती जाती कुछ श्रेष्ठतर होती जाती ये बर्दाश्त के बाहर है मुझे जो गालियां दे रहे हैं वो बड़ी सूचक है वो मुझसे बदला ले रहे हैं उनके अहंकार पर जो चोट पड़ रही वो मुझसे बदला ले रहे हैं हालांकि मुझसे उनका कुछ लेना देना नहीं जब तक वो गा, गालियां उनकी उसी दिन बंद होंगी जिस दिन उनके भीतर ये सद्भाव जगह का आंख खुलेंगी और वो देखेंगे कि कुछ अंतर हुआ है उसी दिन गालियां बंद होंगी लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं और भूल के भी ये चेष्टा मत करना कि उनको समझाना है क्योंकि जितनी समझाने की चेष्टा होगी उतना ही उनका उनका समझना मुश्किल हो जाएगा ये ये बात ही छोड़ दो ये उनका है ना उनकी गालियों को ध्यान दो ना उनकी गालियों में रस लो तुम जो कर रही हो किए जाओ जो हो रहा है उसे होने दो तुम चेष्टा भी मत करना भूल के कि तुम्हें उन्हें राजी करना है या मेरे पास लाना है भूल के ये मत करना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 ये ठीक है पति को ऐसा लगता होगा कि तो मामला गड़बड़ हुआ जा रहा किसी और की सुनने लगी अब पत्नी की भी अर्जुन समझो पत्नी और पति से पूछे प्रश्न पति भला ज्ञानी ही क्यों ना हो, हो भी सकता है ज्ञानी ही हो मगर पत्नी पति से पूछे और पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी पत्नी और उनके रहते किसी और से प्रश्न पूछे ये अहंकार के चाल है लेकिन इन सब का लाभ उठाया जा सकता है ये गालियां भी तुम्हारे राह पर फूल बन सकती हैं अगर इन्हें शांति से स्वीकार कर लो इनसे उद्विग्न मत होना इनसे विचलित भी मत होना इसे स्वाभाविक मानना पति का तुम्हारे ऊपर इतना कब्जा था वो कब्जा खो गया पति की मालकीत थी वो मालकीयत चली गई पति चाहता है तुम यहां मुझे सुनने मत आओ पति चाहता है तुम ध्यान मत करो लेकिन तुम पति की नहीं सुन तो पति मुझ पे नाराज जिस आदमी के कारण कब्जा चला गया उस आदमी को गालियां ना दें तो बेचारी क्या करे और कुछ कर भी नहीं सकते तो गालियां दे लेते कम से कम उनको गालियां तो देने की सुविधा रहने दो तो, उस पर झगड़ा मत करना प्यार की तो भूल भी अनुकूल मेरे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 प्रेम भक्ति ध्यान परमात्मा का मार्ग इस पर बहुत तरह की जलन तो होगी बहुत तरह की आगों से मुकाबला तो होगा और गीत गुनगुनाते गुजार देना तो हर चीज सहयोगी बन जाएगी ऐसा तो भूल के मत सोचना कि साधना का पथ फूल ही फूल से भरा है फूल तो कभी कभी सूल ही सूल ज्यादा है